नमः हरे क्षुण श्री जय जन गुर्वे श्री कृष्ण नारि गुणोत्तम महा श्री मद नारंग भक्त विशाल नमस्कार श्री मद नाथ श्री गोविंद देव श्री शांतिमय श्री के महापुरुष मान श्री तारणी जी गोष्टा कर्षन प्रभु स्वरूपी रूपी रूपी नाथ श्री उत्तम नारायणम नमस्कृते नरं श्री प्रपत्तम् सरस्वतीस पावे वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टि उग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मते दयांद्राक् तुलसी यत्र यत्र पद्न चो, पठनम यत्रो बिहारी तो लाल की जय मंगल श्री सोल श्रीचैतन्यतामृत श्रीमद महाप्रभु ने संबंध संबंधत शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य श्री कृष्ण उनका निरूपण किया श्रीमंद महाप्रभु ने अवधेय माने कृष्ण को जिसके द्वारा जाना जा सके उस साधन रूप भक्ति का निरूपण किया साधन भक्ति में भी एक अध्याय वैधी भक्ति में और एक अध्याय एक परिचय श्री रागानों का भक्ति उन का भक्ति के विषय में अब प्रकट किया फिर प्रेमा भक्ति के रूप में एक अध्याय का निरूपण किया और इस प्रेमा भक्ति के प्रसंग में ही रस की निष्पत्ति जैसे होती है उस स्वरूप का भी निरूपण किया कि स्थाई भाव किस प्रकार रस अवस्था को प्राप्त करता है यह निरूपण किया अब वो प्रेम की प्राप्ति कैसे हो इसके लिए श्री महाप्रभु ने विधेय तत्व का माने व्यवहार सामग्री का निरूपण करने के लिए श्री कृष्ण के चौसठ गुण और श्री राधिका के जो सोलह गुण हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया और उन गुणों का वर्णन करने के बाद में जैसे साधक अधिकार संपत्ति को प्राप्त करता है इस रस का जो अधिकारी है उसका निरूपण करते हुए भक्तों के विभिन्न लक्षणों का निरूपण किया और ये बताया कि धीरे धीरे शनि शनि यदि वैराग्य को धारण करेगा तो वैराग्य धारण करने पर भक्ति जल्दी से पुष्ट हो जाएगी एक वैराग्य धारण करना भी उचित नहीं है क्योंकि शुरू में तो एकदम वैराग्य आए और फिर से विषयों में आसक्त हो जाएंगे तो गुप्तों भी गड़बड़ हो जाएगी इसलिए साधक का ये कर्तव्य है कि वो शुरू से ही मन में वैराग्य में मन मन में वैराग्य को दृढ़ करे और धीरे धीरे विषयों का त्याग करें। तो धीरे धीरे विषयों का त्याग करने पर फिर अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा करता रहे और फिर अन्य साधनों में साधन बुद्धि का त्याग करें। एक-एक उनका स्वरूप फिजिकली उनका त्याग करने की जरूरत नहीं है धीरे धीरे उनका त्याग करे जब त्याग सुदृढ़ हो जाए तब इसके बाद में उसका भक्ति त्याग के द्वारा अत्यंत हो जाएगी और उसके लिए कहे कि भाई क्या कहीं फटे कुटे कपड़े भी नहीं मिल जाएंगे पुराने कपड़े तो भिक्षा में मिल ही जाएंगे चीर धारण करके विराजमान हो वृक्षों ने कोई भिक्षा देने का अपना स्वभाव बदल दिया है श्री गोविंद ने जीवों की रक्षा करने का अपना स्वभाव भी नहीं छोड़ा है अतः तो गोविंद के भरोसे जब आएगा तो धीरे दीर धीरे फिर उसका भजन सुदृढ़ होता हुआ चला जाएगा और इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में कौन संभालेगा ठाकुर जी अपने आप भविष्य में संभालने वाली वाले अंत जो लोग केवल वृंदावन की लता पताओं का आश्रय लेकर के आए वैराग्य धारण करके आए वृंदावन में सब कुछ त्याग करके कोई अपने साथ में फाइल लेकर के नहीं आए अपनी इनकम टैक्स का साथ में लेकर के नहीं आए फ्लैट बुक करा करके नहीं आए सब कुछ छोड़ कर के केवल कंथा करुआ लेकर के चले आए एक पात्र लेकर के चले आए, परंतु बाद में भगवत भजन और ठाकुर की इतनी कृपा रही कि उनके पास में साधनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया कोई कमी नहीं रही और उनके बुढ़ापे में भी उनकी कभी कोई कमी नहीं रही उनकी चिकित्सा में उनके इलाज में उनके सब व्यवस्थाओं में सारी सुविधाएं फिर जहां जब जरूरत पड़ी तो ठाकुर अपने आप इकट्ठी करा देता है ये बहुत कई कई प्रमाण है कि उनके संभालने के लिए फिर कहीं कमी नहीं है आए थे तब पूरा बैराग्य धारण करके फिर जैसे जैसे आवश्यकता हुई ठाकुर ने उनकी आवश्यक परंतु तो उनकी कभी भी उन भोगों में कभी प्रवृत्ति नहीं रही। ये एक विशेषता है हम संसारियों की भोग में तुरंत प्रवृत्ति हो जाती है परंतु तो उनकी भोगों में कोई प्रवृत्ति नहीं कई महापुरुषों का दर्शन किया अंतिम समय उनकी बस कृष्ण चर्चा में ही प्रवृत्ति है और दूसरी कोई प्रवृत्ति है ही नहीं तो ये ठाकुर अपने आप व्यवस्था कर रहे अब सत्तावनवी प्यार है में परिच्छेद की त्रविश परिच्छेद सत्तावनवी प्यार पर तब सनातन सब सिद्धांत पूछे श्री सनातन ने कृष्ण कथा में आने वाले अनेक अनेक प्रसंगों में जो रहस्य था उस रहस्य को भी पूछा सिद्धांत कहते हैं जहां संदेह है निवारण होकर के निस्संदेह वस्तु का निरूपण किया जाए उसका नाम है सिद्धांत संशय किया संशय के तर्क दिए और तर्क देने के बाद में जो निर्णय हो उस निर्णय का नाम है सिद्धांत तो कोई प्रसंग सुना प्रसंग सुनने के बाद में जो निर्णय है उस निर्णय को श्री जो संदेह आए वो संदेहों की नवृत्ति होकर के जो निर्णय है उस निर्णय को श्री महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को बताया हरिवश्य कही आ गोलोकेर स्थिति जैसे श्री हरिवंश पुराण में गोलोक की स्थिति का वर्णन किया गया उसको श्री महाप्रभु ने बताया समझे एक प्रश्न आता है कि मैंने गोलोक कहां है गोलोक की क्या स्थिति है भाई गोलोक की दो स्थिति है एक गोलोक है भौम गोलोक दूसरा गोलोक है दिव्य गोलोक दोनों एक है यहां का पढ़कर वहां चला जाता है वहां का पढ़कर यहां आ जाता है परंतु तो ये जो भौम गोलोक है जहां पर हम बैठे हैं ये भी गोलोक है हम गोलोक में ही बैठे हैं इस गोलोक में जो पृथ्वी के ऊपर विराजमान है इस गोलोक में साधक और सिद्ध दोनों परकर है जबकि ऊपर वाले जो गोलोक है वहां पर केवल सिद्ध परकर तो वो गोलोक हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना हमारे लिए गोलों को उपयोगी है क्योंकि यहां पर चलते चलते मैं जाने किस वृक्ष में से किस लता में से कौन सा सिद्ध पुरुष प्रकट हो जाए और वो उपदेश दे दे मैं जाने कौन सी लता कौन सी कुंज कब कौन सा उपदेश दे दे ये पता नहीं लगे हमारे बड़े बाबा वे कहीं गए माधुकनी करने के लिए और पीछ, पीछे से श्री प्रियादाशिम दाशी महारे ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा आनंदमय भ्यासा इस गुण सूत्र में मठ प्रत्येक ने क्या अर्थ बताया था ध्यान नहीं आ रहा है और भीतर से आवाज आ रही है किवाड़ बंद है अभी कुटिया के और आवाज आ रही है और शास्त्र का विवेचन हो रहा है बाबा सभी व्याख्या कर रहे हैं और पीछे से कह रहे हैं समझ में आया ना और इतने भी क्या देख रहे हैं कि बाबा तो डोल डाल करके हाथ में लोटा लेकर के चले आ रहे हैं तो आश्चर्य हुआ कहें फिर जवाब कौन दे रहा था बाबा तो यहां बाहर से आ रहे हैं और आवाज आ रही थी कुटिया में कहा से आ रही थी पूछे बाबा आप तो फिर तो कुटिया में थे वो नहीं, नहीं सब हो तुम तो स्वयं समझदार हो यह तो निमित्त मात्र है और यहां की वृंदावन की जो लता लता है लता पता वे सब के सब दिव्य हैं न जाने किसने उत्तर दे दिया तो ये दो अब जो भौम वृंदावन इसकी एक विशेषता और है कि भौम वृंदावन में अवतार काल में अब लीला भी विराजमान है और प्रकटलीला भी विराजमान है वो जो दिव्य गोलोक है उसमें केवल अप्रकटवीला विराजमान है प्रपंच गोचर नहीं है परंतु यहाँ का जिस गोलोक में हम बैठे हैं यहां पर 5248 वर्ष पहले श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ इतिहास क्रम में और श्री कृष्ण एक सौ वर्ष तक सबको दर्शन देते हुए विराजमान रहे प्रपंच गोचर होकर के विराजमान रहे इसके बाद में जो प्रपंच गोचर कृष्ण थे वे प्रपंच अगोचर लीला में दोनों कृष्ण एक होकर के दोनों परकर एक होकर के विराजमान हो गए जो प्रपंच का परकर था प्रपंच में दिख रहा था परकर वो परकर और अप्रकट पर दोनों एक होकर के विराजमान हो। प्रपंच गोचर परकर को ये लगा इतिहास का जो परकर था नंद यशोदा उन सबों को यह लगा कि जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं हमारी पलक मात्र झपकी है और हम दूसरे स्थान पर आए हैं पर दूसरे स्थान पर नहीं आए बल्कि दोनों परकर मिलकर के एक हो गए जो नित्य परकर था और जो प्रपंच में दिख रहा था पड़कर दोनों परकर मिलकर के एक हो गए इसलिए भौन वृंदावन ज्यादा कृपालु है भूम वृंदावन हमारे लिए उपयोगी है हम साधकों के लिए उपयोगी है परंतु तो वो जो परकर है वो परकर दिव्य परकर है वहां केवल सिद्धजन जा सकते हैं हम सभी के साधक जन वहां नहीं जा सकते इसलिए रसकों ने कहा कि वहां के सारे गुण यहां पर विद्यमान हैं, परंतु यहां के सारे गुण वहां पर विद्यमान नहीं इसलिए ये स्थान जहां पर हम हैं यही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है भरम तजो हरिप्रिया भजो सजो नेम व्रत एक यही यही निश्चय कही रही सही गई टेक रहो सही गई टेक यही यही छूते हुए कह रहे हैं कि ये जो भूमि है इसी भूमि को छू करके रज को माथे के ऊपर लगाते हुए कह रहे हैं कि यही यही हमारे लिए उपास्य हमारे लिए प्राप्त ये ही वस्तु है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है पर्दा हट जाएगा लीला दिखने लगेगी वस्तु कहीं से प्रकट कहीं से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है वह नित्य सिद्ध है वो साध्य नहीं तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबू नौहे कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है वो कभी साध्य नहीं तो ये विशेषता है फिर यहां पर करके जो चार लीलाएं हैं वो वहां पर नहीं है एक तो जन्म लीला दूसरी असुरबध की लीला तीसरी कृष्ण का मथुरा जाना वो लीला और फिर मथुरा से लौटकर के आना ये लीला गमन आगमन और जन्म और असुरवध ये लीलाएं वहां नहीं है यहां पर है तो यहां पर उल्लास अत्यंत अधिक है इसलिए हमारे लिए उपास यही वस्तु है अब इंद्र जहां पर दर्शन कर रहा है और जो वंदना कर रहा है वहां से देखते हुए इंद्र फिर गोलोक का वर्णन कर रहा है कि मेरा मैं आया हूं पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक है स्वर्गलोक के ऊपर फिर महलोक और जन लोक है इस पृथ्वी लोक पर जिन्होंने जैसे कर्म किए सात्विक राजस इन कर्मों को किए हैं जो राजस कर्म को कर रहे हैं वे यहां पर सुख को भोगेंगे जो तामस कर्म कर रहे हैं उनको पाताल आदि के नीचे के लोक मिलेंगे और जो सात्विक कर्म करेंगे उनको स्वर्ग मिलेगा सकाम कर्म करेंगे उनको स्वर्ग मिलेगा अब इनमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया हो और सकाम कर्म अथवा अच्छा पत्नी भी है परंतु सकाम कर्म नहीं किए हैं जो सकाम कर्म करेंगे उनको स्वर्ग मिलेगा जिन्होंने निष्काम कर्म किए हैं पत्नी को संग में लेकर के परिवार में रहते हुए निष्काम कर्म कर रहे हैं ऐसे सदगृहस्तों को महल लोक में ऋषि रूप धारण करके महल लोक में भी जाएंगे जब नीचे के भू भवस्व ये तीनों लोक जलने लग जाएंगे तो उसकी धबन महलोक में भी पहुंचेगी तो महलोक के जितने भी निवासी हैं वे ही ऊपर के लोक में चले जाएंगे तो भू भव स्व और जन तो महलोक और जनलोक एक है तो भूलोक में हमने कर्म किया सकाम कर्म किया तो स्वर्ग मिला निष्काम कर्म किया तो महरलोक और जंगलोक की प्राप्ति हुई परंत जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो भोग हैं एक शब्द में कहेंगे अन्न उन भोगों का या अन्न का त्याग करके जिन्होंने तप किया ऐसे लोग तप लोक में जाते हैं माने ब्रह्मचारी जो है उनको तपलोक की प्राप्ति होती है और जिन्होंने 100 जन्म तक अपने धर्म का तो तपलोक में श्री सनकाधिक विराजमान और जिन्होंने 100 जन्म तक निष्काम कर्म किए वे लोग सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पद में जाएंगे उनमें भी जो प्रधान होगा उसको ब्रह्मा बना दिया जाएगा तो इस प्रकार सकाम कर्म करने, करने वाले निष्काम कर्म करने वाले और निष्काम कर्म में भी सौ जन्म तक निष्काम कर्म करने वाले उनको सत्य लोक की प्राप्ति हो जाएगी ये लोगों का भ्रमण हो गया इसके बाद में आठ आवरण हैं पृथ्वी जल वायु तेज आकाश अहंकार महत्त्व और सूक्ष्म प्रकृति सूक्ष्म प्रकृति ये आठ आवरण है इन आठ आवरणों को पार करके फिर माया समुद्र जो है वो माया समुद्र पार हो जाएगा सूक्ष्म प्रकृति को जब पार किया सूक्ष्म प्रकृति का नाम ही माया समुद्र है उस माया समुद्र को पार करने पर फिर व्यक्ति ज्योति धाम में पहुंच जाएगा ज्योति धाम वो है जहां ज्ञानी जन ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करते हैं उस ज्योति धाम से भी ऊपर जाकर के नूरधाम श्री शिव जी का लोक है सदाशिव धाम सदाशिव धाम के भी ऊपर जाकर के फिर वैकुंठध धाम है शुभ लोक के भी ऊपर लोक नहीं मोक्ष धाम का ही एक भाग है और वहां पर भी शिवो हम इस भावना के द्वारा तादात्म्य प्राप्त करके शिव ब्रह्म उनके साथ में तादात्म्य प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करके ज्ञानी विराजमान होते हैं उससे भी ऊपर जाकर के फिर बैकुंठ धाम है जहां ऐश्वर्य में श्री नारायण विराजमान हैं उन नारायण से भी ऊपर जाकर के बैकुंठ के भी शीर्ष भाग में जाकर के श्री द्वारका धाम विराजमान साकेत धाम विराजमान है नाराकृत लीला साकेत के भी ऊपर जाकर के द्वारका धाम विराजमान है जहां राजा पने का अभिमान भी नहीं है उसके ऊपर जाकर के मथुरा मथुरा के ऊपर जाकर के श्री ब्रजधाम विराजमान है के में भी श्री निकुंज मंदिर विराजमान है जहां नृत में श्री प्रियालाल आप श्री योगपीठ में विलास करते हुए विराजमान होते हैं ऐसे इंद्र हरश पुराण में श्री गोलोक की स्थिति का वर्णन कर रहा है अब जो धाम है उसी धाम का एक मूल स्वरूप वो गोकुल होकर के भवंग वृंदावन के रूप में विराजमान है श्री लघु भागवतामृत में रू गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि यत् गोलोक नामास्थित तत्व गोकुल वैभवम जो गोलोक है ऊपर वाला वह वा हमारे इस गोलोक का ही वैभव है उसका वैभव ये नहीं है हमारे का वैभव वो है क्योंकि वो धाम केवल सिद्धों का है परंतु ये धाम इतना कृपालु है कि यहां सिद्ध भी हैं और यहां साधक भी विराजमान इसलिए ये धाम ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान तो इंद्र हरिवंश कही आचे गोलोकेर स्थिति इंद्र आशिकौम कृष्ण के स्तुति जिस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया सात दिन तक और इंद्र जब लज्जित हुआ तो इंद्र श्री कृष्ण से एकांत में मिलने की बात कर रहा था सोच रहा था ब्रह्मा जी ने भेजा कि गायों के साथ में तुम चले जाओ सुरभि के साथ में श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि हाय मेरे सेवक श्री गोवर्धन उन्होंने मेरे ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए इंद्र के वज्र को सात दिन तक सहन किया इंद्र ने कैसी कैसी अत्याचार किए श्री गोवर्धन के ऊपर पंत तो मेरे मित्र ने उनको सहन किया अतः अपने भक्त का कुशल पूछने के लिए श्री कृष्ण सब सखाओं को छोड़कर के गायों को छोड़कर के एक अंत में गोवर्धन के पास में आए और गोवर्धन की सलाम को सहलाते हुए पूछ रहे हैं भैया तेरे लगी तो नहीं इंद्र ने जिसमें तुझे वर्षा की तेरे ऊपर वज्र प्रहार किया अवत ने तुझे खोद खूनना चाह मरुदगणों ने इंद्र की सहायता करते हुए जब इंद्र को बराबर बराबर सहायता की अस्त्र पहुंचाए इंद्र ने ईरावत से कहा कि समुद्र से खींच खींच करके पानी लाओ बादलों में कम नहीं हो जाए इतनी तेज वर्षा होनी चाहिए और उस समय सारे दि, दिशाओं के हाथी इंद्र के आदेश से और स्वयं ऐरावत सूर्य में भर करके समुद्र का समुद्र लाई जा रहा है ब्रिजवासियों के ऊपर धड़ाधड़ा वर्षा हो रही है पत्थरों की वर्षा हो रही है वहां पर वज्रपात हो रहा है गोवर्धन से पूछ रहे हैं भैया तेरे लगी तो होगी कहीं खुरसत लगी तो नहीं है दर्द कर रहा है क्या जिसमें हाथ फेर रहे हैं श्री गोवर्धन झरझर रो रहे हैं पिघल रहे हैं कह रहे हैं बोले प्रभो आपके श्रीहस्त का स्पर्श मुझे प्राप्त था इसलिए मुझे पता ही नहीं कोई वर्षा भी हुई थी क्या गोवर्धन कह वर्षा भी हुई थी क्या ऐसे पूछ रहे परम परम आनंद हो रहे हैं बोले नहीं मुझे कहीं पता ही नहीं भगवान कहने धन ने भैया गोवर्धन तैने तो प्रहलाद को भी माप दे दे असो ने प्रहलाद के ऊपर इतना प्रहार किया जैसे प्रहलाद को पता नहीं लगा ऐसे इंद्र की इतनी बड़ी वर्षा वो तो असलोभ वर्षा थी परंतु तो इंद्र की इतनी इतनी सुंदर बड़ी वर्षा होने पर भी तुझे पता नहीं लगा धन्य धन्य तेरी भक्ति बोले नहीं, नहीं नहीं मेरी कोई भक्ति नहीं है मेरी एकाग्रता का प्रभाव नहीं है ये तो आपके हाथ के स्पर्श का प्रभाव मेरे इसमें कोई भजन नहीं है ये तो आपका हाथ ही ऐसा है जो परम कोमल होकर के विराजमान ऐसे एकांत में अपने मित्र की कुशल पूछ रहे हैं श्री कृष्ण मित्र के पास में ही वहां चुपचाप विराजमान हुए और उसी समय इंद्र आकर के श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता है कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कह रहा है बुल प्रहो मुझे क्षमा करें उस समय इंद्र की स्तुति की सो इंद्र कृष्ण के स्तुति बृहदभागवतामृत में उन श्लोकों को इंद्र की प्रार्थना को योगित्यों प्रस्तुत किया गया इंद्र ने जैसे स्तुति की है इंद्र कह रहा है कि स्वर्गात्म ऊर्ध्वन ब्रह्मलो का बृह भागवतामृत के अंत में श्री सनातन गोस्वामी ने उन पुराणों के श्लोकों को योग्यों उद्धृत किया महाप्रभु ने एक बात कही थी सनातन गोस्वामी से यहाँ पर भी कही सर्वत्र प्रमाण दीवे पुराण वचन सब जगह पुराणों के वचन को प्रमाण के रूप में देना इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन सारे प्रमाणों को एक जगह एकत्रित कर दिया वो बहुत जोरदार अध्याय है उसमें एक जगह सारे प्रमाण ढूंढने नहीं पड़ेंगे सनातन स्वामी ने स्वयं ने मेहनत करके रख दिया हम लोगों के निकल जाए करने के लिए कि एक जगह सारे प्रमाण तुमको मिल जाएंगे पुस्तकों के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है पर कह रहे हैं इन प्रमाणों को रख रहे हैं कि स्वर्ग पूर्वधम ब्रह्म लोक स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मलोक है माने महालोक है जो ब्रह्मषीय गण सेविता ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित होकर के विराजमान है तत्व सोम गतिशैव ज्योतिषामच महात्म नाम वहां पर सोम मन सन माने, माने शिवजी की गति है उमा सहित पार्वती जी सहित शिवजी की गति है और ज्योतिषामच और वहां पर नक्षत्र इत्यादि जो है उनकी भी गति है तत्व सोम गतिशैव तस्वियों पर लोका और उसके ऊपर भी जाकर के गायों का लोक है गवाम लोक कहकर लो, लो, लो, कह के फिर लोक जल लोक तप तपलोक शिव जी के लोक का वर्णन करके अब उसके ऊपर बैकुंठ बैकुंठ के ऊपर साकेत साकेत के ऊपर द्वारका द्वारका के ऊपर गोलोक तो वहां पर तस्व पर लोका उसके ऊपर गायों का लोक है साध्यास्तम पालयती ही उस गोलो का पालन साध्य देवता करती है यह साधक देवता नहीं है पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली नहीं है साध्य माने कृष्ण के नित्य पर रूप देवता उसका पालन करती है इसीलिए पुरुष रुक्त में यज्ञ यज्ञ मजयंत देवास्थान धर्म प्रथमान्यासन ते नाकम महिमान सचंत यथ पूर्व साध्या संत देवा वहां पर वे देवता विराजमान हैं जो साध्य कोटि के देवता हैं उपास्य कोटि के देवता हैं सिद्ध कोटि के देवता हैं अर्थात ये प्राकृत स्वर्ग के देवता नहीं हैं यज्ञ माने हम जो ठाकुर की आराधना कर रहे हैं उसे यज्ञम यज्ञ स्वरूप भगवान की अजंत देवा देवताओं ने अर्चना की यज्ञ यज्ञ ज्ञ ने कि मंत्र दे आसन उन्होंने प्रथम धर्मों का पालन किया प्रथम धर्म कौन से हैं बोले यज्ञ अध्ययन दान इन तीन धर्मों को आधारभूत बताया गया तान धर्म ने प्रथमान यज्ञ अध्ययन दान ये जीव मात्र के धर्म है तीन की जगह ब्राह्मण के क्षय हो जाएंगे यजन कराना अध्ययन कराना और दान ग्रहण करना तो दान ग्रहण करना दान देना यज्ञ करना और यज्ञ कराना और विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना ये छह कार्य ब्राह्मण के हुए परंतु तीन जो है वो आधारभूत हैं तो तान धर्म प्रथमानी इनमें प्रथम धर्म जो है वे हैं यज्ञ अध्ययन दान तान धर्म प्रथमानी आसन ये तीन प्रथम धर्म थे में देवा, तेन देवा अजेंतों। उनके द्वारा देवताओं ने भगवान की आराधना की और वे उस स्थान को पहुंचे साध्या संत देवा उस गोलोक को पहुंचे जिस गोलोक में साध्य देवता विराजमान हैं ये जितने भी अन्य स्वर्ग आदि के देवता हैं ब्रह्मादिक ये सब तो कहीं साधक देवता होकर के विराजमान परंतु साध्य देवता श्री कृष्ण के अपने परकर के जो देवता हैं अपने स्वरूप देवता गोलोक के नित्य देवता वे वहां पर विराजमान माने प्रश्न तेह नाक अजयंतो उनके द्वारा नाक माने गोलोक धाम को उन साधकों ने प्राप्त किया येवा जहां पर जो चमकीले वे देवता विराजमान हैं, जो साध्य कोटि के हैं साधक कोटि के नहीं हैं, तो तस्वीर उपासी कोटि के नित्य देवता उस गोलोक का पालन करते हुए उस गोलोक के भी पर देवताओं के रूप में विराजमान हैं, उस गोलोक में भी बैकुंठ में भी श्री दुर्गाम विनायकम व्यासम गुरु और देवता इनकी भी पूजा का श्रीमद् भागवत में सत्ताईसवें अध्याय में जहां पूजा प्रकार का वर्णन किया गया वहां पर इनका निरूपण किया गया कि दुर्गाम विनायकम व्यासम विश्वक्षेनम विश्वक्सेन इत्यादि जो देवता हैं और गुरु गुरु और देवता उनसे वो सेवित होकर के वो धाम विराजमान है अब वैकुंठी की श्री कृष्ण बैकुंठ की जो दुर्गा है वे दुर्गा शिव परवार दुर्गा नहीं है वे दुर्गम वस्तु को प्रदान करने वाली दुर्गा है जिनने कृपा करके अष्टादशाक्षर श्रीमद् गोपाल मंत्र उनकी अधिष्ठात्री उनकी दाता देवता होकर के वे विराजमान है तो ये दुर्गा वहां की जो दुर्गा है वो शिव प्रभाग वाली दुर्गा नहीं केवल जो कठिनाई दुर्ग उनको पार करने वाली वे दुर्गा नहीं है ये जो दुर्गा है प्राकन दुर्गा ये तो आने वाली कठिनाइयों को पार करने वाली है परंतु श्री बैकुंठ में श्रीमद गोलोक में जिन दुर्गा का वर्णन किया गया श्रीमद भागवत में वे दुर्गा दुर्लभ पदार्थों को देनी एक है दुर्गम पदार्थ को देने वाली एक है दुर्लभ पदार्थ को देने वाली वे दुर्गा भगवत शक्ति स्वरूप शक्ति होकर के विराजमान निग्रह शक्ति होकर के वे विराजमान है और दुर्लभ पदार्थ को वे देती हैं। कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त करने वाले साधन को श्री भगवती दुर्गा वे प्रदान करने वाली है जबकि ये दुर्गा शिव परिवार वाली ये भौतिक आने वाली आपत्ति मुकदमे में विजय शत्रु के ऊपर विजय शत्रु का मारण ये सब करने वाली ये ये दुर्गा इसी प्रकार दुर्गा विनायकम व्यासम विनायक कौन है बोल श्री कृष्ण की कृपा शक्ति ये विनायक भी प्राकृत गणेश नहीं है प्राकृत गणेश जो है वह अनुग्रह करके जो विघ्न है उनको दूर करने वाले उनकी आराधना नहीं की जाएगी कृष्ण का आराधन नहीं जो आश्रय तत्व तो, कृपा तत्व तो, उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा अनुग्रह तत्व तो को ग्रहण नहीं किया जाएगा तो कर्म करने में बाधा आ जाएगी इसे कोई भी काम करने के लिए बैठेंगे सबसे पहले गणानंद तो गणपति महाका गण गणेश गर, की पूजा करेंगे विघ्न हरता उनकी पूजा कर तो ये गणेश अलग हैं और वो गणेश अलग है दुर्गा विनायकम व्यासम वहां पर तो व्यास रूप में भी भगवान के साक्षात अवतार होकर के विराजमान उन व्यास के ही अवतार होकर के विभिन्न व्यास हुए इनमें अट्ठाईस में एक व्यास हुए उनका नाम हुआ वर्तमान अट्ठाइसवी चतुर्युगी में कलयुग के प्रारंभ में और द्वापर के अंत में कृष्ण काल में महाभारत काल में एक व्यास का जन्म हुआ उन व्यास का नाम था कृष्ण द्वीपायन अट्ठाईस प्रकार के व्यासों का कहीं मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है अट्ठाईस नाम प्राप्त होते हैं क्योंकि अट्ठाइसवा चतुर्युग चल रहा है इस समय वर्तमान में तो इस समय हमारे इस चतुर्युग के जो व्यास हैं वे श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जो हैं वो हुए परंतु वो जो व्यास हैं वो इन व्यास से अलग ये तो ऋषि व्यास हैं परंतु वो व्यास श्री कृष्ण कथा का विस्तार जो करें उनका नाम वो व्यास है उन व्यास तत्व तो की वहां पर आराधना की जाएगी तो दुर्गा विनायकम व्यासम विश्वक्सेनम विश्वक्सेन जैसे हमारे यहां की सारी व्यवस्था देखने के लिए श्री गणेश हैं निर्विघ्न कार्य को पूरा करने वाले इसी प्रकार श्री बैकुंठ की जितनी भी व्यवस्था है उसको देखने वाले श्री विश्वक सेन जी हैं वे सारी सवारी करते हैं हमारे रंग जी की जब मेला होता है चैत्र के महीने में अभी भी वहां पर मेला प्रारंभ होने के पहले दिन एक सवारी निकलती है उसको हम ब्रिजवासी लोग कहते हैं बोले आज है की सवारी है बोले आज सड़क साफ की सवारी है सड़क साफ <laughs> सड़क साफ की सवारी <laughs> तो सड़क साफ का मतलब है कि श्री विश्व भगवान निकलेंगे और सारी व्यवस्था देखेंगे कि सड़क साफ है कि नहीं भगवान कहाँ आएंगे कहाँ बैठेंगे ये सारी योजना देखने के लिए पहले से वे आएंगे और सब देखेंगे तो श्री विश्व सेन का मतलब है सेन या सेना का अर्थ होता है उपयोग अपने कार्य को करने में सहायक जो वस्तु है उसको कहते हैं सेना जो राजा के कार्य को करने में सहायक होकर के विराजमान हो ऐसे साधन का नाम है सेन। सेना सेना माने साधन सीधा सीधा, सीधा, सीधा सेना माने साधन विश्वक माने ठाकुर जी की एक विशेषता है कि वे चाहे तो एक को भी अपनी सेना बना लें एक जरा सा पत्थर का टूक एक तंत्र वो भी उनकी सेना बन जाए इसीलिए उनका नाम है विश्वक सेना कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वे अपना साधन नहीं बना सकते एक सूई के द्वारा एक पत्ती के द्वारा वे भक्त का संरक्षण कर सकते हैं विश्व का संरक्षण कर सकते हैं इसलिए उनकी उस शक्ति का नाम ये है विश्व विश्व मैंने संपूर्ण किसी भी वस्तु को वे अपनी सेना बना सकते हैं अपने कार्य साधन का वे माध्यम बना सकते हैं इसलिए विश्व से तो विश्वक्सेन गुरु हरि फिर वहां बैकुंठ में कौन है पूजा प्रकार में वर्णन कर रहे हैं सत्ताईस में अध्ययन श्रीमदभागवत में गुरु माने समी गुरु के रूप में भी श्री कृष्ण विराजमान वहां पर गुरु तत्व के रूप में श्री परम ब्रह्म नारायण जो विराजमान हैं उनके नीचे बाएं भाग की ओर श्री गुरुदेव वे विराजमान हैं तो गुरु माने गुरु तत्व परंतु समष्टि गुरु से काम नहीं चलेगा कोई ये कहे कि वैकुंठ में जो गुरु तत्व है उससे हम काम चला लें तो उससे काम नहीं चलेगा हमें आचार्य गुरु की ही आवश्यकता है इसलिए आचार्य गुरु का त्याग करके व्यष्टि गुरु का त्याग करके समष्टि गुरु उनका भी आश्रय ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा समि गुरु का आश्रय ग्रहण करने पर अधिक से अधिक मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी परं सेवा सुख की प्राप्ति तभी होगी जबकि दीक्षा गुरु और सदगुरु इनका आश्रय किया जाएगा शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और स्वरूप प्रदान करने वाले जो शिक्षा गुरु हैं उनका आश्रय जब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा आचार्य गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक कृपा की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए श्री ठाकुर स्पष्ट रूप से यह आदेश करते हैं कि तस्मा गुरु प्रपद्य जिज्ञासु श्रेय आत्मा इसलिए समृष्टि गुरु से काम नहीं चलेगा जो व्यष्टि गुरु हैं उनका ही आश्रय लेना चाहिए तो यहां तक तो हो गया गुरु ये गुरु तत्व तो हो गया अब वैकुंठ में एक वस्तु और है वे कौन है स्वराम तो दुर्गा विनायकम व्यासम विश्वसेनम गुरुम और सुर सुर का तात्पर्य है कि यत् देवा उन्हीं की बात चल रही थी देवताओं के विषय में ही प्रसन्न से ये सारी बात आई तो वहां पर जो देवता हैं वे सारे देवता मैंने बैकुंठ योगपीठ के भी बहिण मंडल में या गो के बहिर मंडल में श्रुतियों से देवताओं से शक्तियों से उपासित श्री गोपाल का नंद बाबा ने ब्रिजवासियों ने गोलोक में जाकर के दर्शन किया तो यहां पर जो देवता है वो देवता कौन से हैं वो देवता साध्य देवता हैं वे कोई पुण्य से पहुंचे हुए वहां पर देवता नहीं है वो साध्य देवता होकर के बराजा तो तस्वीर पर एक गवका साध्यास्तम पालय ती उसके ऊपर गायों का लोक है और साध्य जो देवता हैं, नित्य शुद्ध भगवान के अंश रूप जो देवता हैं, वो उनका पालन कर रहे हैं जैसे पूर्व दिशा का जो इंद्र है वो प्राकृत वाला इंद्र नहीं है वो अलग इंद्र है अग्नि दिशा का जो अग्नि है वो कोई अलग अग्नि है दक्षिण दिशा का जो यम है वो कोई अलग यम है नैत्य दिशा का जो मृत्यु है नहीं है वो कोई अलग है पश्चिम दिशा का बैकुंठ में जो वरुण है वो कोई अलग है वायु दिशा का जो वायु है वो कोई अलग है उत्तर दिशा का सोम या कुबेर कोई अलग है और ईशान दिशा का शिव वो कोई अलग है वो प्राकृत ये देवता नहीं है गुणात्मक देवता नहीं है वे साध्या संत देवा साध देवता होकर बेराय सही सर्वगत कृष्ण महागाश काश गर्वगत महा। श्री कृष्ण है कृष्ण सभी जगह विद्यमान है और पंचम स्कंध में निरूपण किया गया कि प्रत्येक द्वीप प्रत्येक खंड इनमें भगवान कहीं ना कहीं अवतार के रूप में विराजमान है सर्वगत तो भगवान के स्वरूप भी सब जगह हैं और सबके भीतर भी व्याप्त होकर के कृष्ण राजमान है महाकाश गहानी कृष्ण बैकुंठध धाम में विराजमान है।, है माने ऊपर ऊपर सारे वे धाम विराजमान है और आपकी गति तो सर्वत्र है और आप तपोमय होकर के हे कृष्ण आप तपोमय होकर के विराजमान है एकांत देख करके इंद्र स्तुति कर रहा है श्री कृष्ण भी सुन रहे हैं क्योंकि इस समय कोई दूसरा नहीं है दूसरा होता तो उसके सामने इंद्र यदि ऐसी स्तुति करते तो कृष्ण को संकोच होता परंतु यहाँ पर अभी संकोच नहीं है गोधन से एकांत एक में मिल रहे हैं इस समय कोई सखा भी नहीं है इसलिए इंद्र खूब श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रहा है फ्लैटरिंग कर रहा है परंतु श्री कृष्ण आनंद से सुन रहे हैं अपनी प्रशंसा को और उससे प्रभावित नहीं हो रहे म विद्वो वयम प्रक्ष महापिता महान एक बार इंद्र कह रहा है कि हमने ब्रह्मा जी से गोलोक के विषय में पूछा परंतु ब्रह्मा बोले भाई हमने देखा नहीं है इसलिए हम नहीं कह सकते ना हमने ना हम उसके विषय में पूरा जानते हैं थोड़ा थोड़ा है अंदाज परंतु वो धाम है परंतु हमने उसको देखा नहीं गतिम समुदायध्याम स्वर्ग सुकृत कर्मणाम शम दम इत्यादि जो नियमों का पालन कर रहे हैं सकाम कर्म कर रहे हैं उन सुकृत कर्म नाम करने वाले व्यक्तियों का स्वर्ग स्थान है ब्राह्मण तपस्वुक्ता नाम ब्रह्म परम गति इसके बाद में ब्रह्म का जो तप कर रहे हैं ब्रह्म को ही अद्वैत ज्ञान तत्व करके सब में ब्रह्म का दर्शन करें संद्वितीय एकत्व की प्राप्ति का नाम है ज्ञान अद्वितीय एकत्व की प्राप्ति का नाम ही है विज्ञान फिर से कहते हैं सद्वितीय एक तत्व की प्राप्ति का नाम है ज्ञान दूसरा दीख तो रहा है परंतु उसकी ओर ध्यान नहीं है जैसे दीपावली के दिन दरवाजी के अवसर पर बाजार में खाण का हाथी खाण का घोड़ा खाण का मोर खरीद करके ले आए तो उसका मोर नाम भी है परंतु है खान, तो एक तत्व की प्राप्ति इसका नाम है ज्ञान यद्यपि कई खिलौने दिख रहे हैं कई आकार कई नाम दिख रहे हैं नाम रूप से युक्त होकर के भी उनमें खान का दर्शन करना इसका नाम हो गया ज्ञान परंतु वे आ रहे हैं कि पेड़े हैं कि खिलौना टूटा हुआ है कि साबुत है इसकी चिंता न करके तोल करके भैया आधा किलो दे दे इसका नाम हो गया विज्ञान जहां खाण को खरीदा जा रहा है वहां हो गया विज्ञान जहां खाण को खरीद न खरीद करके खिलौने के आकार को भी खरीदा जा रहा है नाम को भी खरीदा जा रहा है और खाण को भी खरीदा जा रहा है उसका नाम है ज्ञान तो सद्वितीय अद्वैत तत्व की प्राप्ति उसका नाम है ज्ञान और अद्वितीय अद्वैत तत्व की प्राप्ति उसका नाम है विज्ञान तो ब्राह्मण तपस्वीता नाम जो अद्वितीय ब्रह्म अद्वैत तत्व को प्राप्त करते हैं उनको ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है गवाम तो गवाम एवं तो गोलोको दोरा हुआ है सागति परंतु श्री गोलोक वो गायों का लोक है वहां पर दिव्य गाय श्री लीला प्रकर की जो गाय है वे सर्वदा विराजमान है सतलोक स्तया कृष्ण सीध मानम कृतात्मना हे कृष्ण आपने उस लोक की जब उस लोक के ऊपर मैंने लीला में वर्षा करना चाहा उस समय ध्रुतो ध्रुतमता वीर निर्धतो उपद्रवांग गवांग गायों के सारे उपद्रवों को दूर करते हुए ब्रज के ऊपर जब मैं वर्षा कर रहा था मेरे द्वारा उपस्थित किए गए उन उपद्रवों को दूर करते हुए जब वो गोलोक भव गोलोक विराजमान था उस समय उस गोलोक को गोलोक में गायों का मैंने जो उपद्रव किया क्योंकि प्रकट लीला प्राकृत और अपराकृत तो दोनों से मिली हुई होती है प्रकट नीला केवल जो द्री गोलों की लीला है वो अप्राकृत है जबकि वृंदावन की अवतार काल की नीला वह प्राकृत और दोनों से मिली होती है उसमें प्राकृत भी होता है अपराकृत प्रकट भी होता है और अप्राकृत प्रकट भी प्राकृत प्रकट जैसा ही व्यवहार करता है तो वहां पर श्रु लोक स्वया आपने उस गोलोक की रक्षा की सीध मानम जबकि मेरे बज्र से मेरी वर्षा से वो गोलोक व्याकुल हो रहा था कृतात्मना आप परम परम कृतात्मा माने सफल स्वभाव वाले होकर के विराजमान हैं धृतो धृतमता वीरों हे वीर आपने उस समय गोवर्धन को धारण किया ध्रुतो ध्रुतमता उपाय समझ करके गोवर्धन को आपने धारण किया तो उपद्रवान गवाम गायों के उपद्रव को आपने दूर किया ये गोलोक के विषय में सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया महाप्रभु ने यह हरिवंश पुराण के श्लोकों को देख करके गोलोक के स्वरूप का निरूपण किया श्री अब सनातन गोस्वामी जी ने एक दूसरा प्रश्न किया मौसम लीला और कृष्ण अंतर ध्यान मौसम लीला का वर्णन किया मौसम लीला माने यादवों को शाप हुआ ब्राह्मणों का और उस शाप को सफल करते हुए सारे यादव आपस में लड़ करके विराजमान हुए परंतु तत्व कोई यादव समाप्त नहीं हुआ इसका रहस्य श्रीमंद महाप्रभु ने समझाया तो मौसल लीला के रहस्य को समझाएंगे फिर अंतर्धान होने की लीला के रहस्य को भी इसी के साथ में ही समझाएंगे एक दृष्टांत से बात स्पष्ट हो जाएगी विश्वना चकवर्ती जी ने इस प्रसंग में एक दृष्टांत दिया निर्जी गोस्वामी जी ने जिनको स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया एक कथा सुनाई एक राजा था उस राजा के पास में एक दिन एक जादूगर आया और जादूगर बोला कि महाराज मैं अपनी श्रेष्ठ कला आपको एक दिखाना चाहता हूं मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं बड़ा, मेरा नाम में प्रसिद्ध है जगत में प्रख्यात जागुर जादूगर हूं और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं आपको एक कला दिखाना चाहता हूं राजा बोले हाँ दिखाओ उस जादूगर ने पहले बहुत सारे जादू दिखाए कुछ उसने जो मजादी के खेल हैं जंगलर्स वो उसको भी दिखाया कुछ जादू दिखाए मैजिक कुछ जंगलिंग के जो काम हैं उनको भी दिखाया और सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं जितने भी सभाषक और कोई उसको कड़ा उतार करके फेंक रहा है कोई बाजूबंद उतार करके फेंक रहा है कोई हार दे रहा है और वहां रत्नों का ढेर लग गया किसी ने अपना घोड़ा दे दिया किसी ने अपने रथ को इनाम में दे दिया उसको देख के वो जो जादूगर था उस जादूगर के कंपनी उसकी कंपनी भी जादूगर का अपना परिवार ही है उस परिवार में कहीं भेद उत्पन्न हो गया और भी कहने लगे ये हार तो मैं लूंगा, बोला, यार तेरा नहीं है। यार लूंगा। और वहां पर उस कंपनी के लोग ही आपस में लड़ने लगे और ऐसी लड़ाई हुई कि उनमें तलवार खींच गई जादूगर कुछ विचार बोल नहीं पा रहा है हक्का बक्का है कि क्या कहूं क्या नहीं कहूं वहां पर तो तलवार खिंच गई वो ऐसी तलवार खींची कि वे सब आपस में समाप्त हो गए राजा भी का है और समझ में नहीं आ रहा है कि यह जादू हो रहा है मैजिक है कि कोई खेल है कि यह वास्तव में हो रहा है ये पता ही नहीं लगा सब इतने आश्चर्यचकित हैं कि ये अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कोई खेल का भाग है इसके शो का भाग है कि ये यथार्थ में हो रहा है, यह निर्णय निकल पा रहे अंत में जादूगर अकेला रह गया सब मर गए युद्धभूमि वो युद्धभूमि बन गया बेस्टेस जादूगर बोला महारेज अभी मेरा खेल पूरा नहीं हुआ है जाइए मत अभी बैठे रहो श्रोता करो दर्शकों अभी मेरा खेल पूरा नहीं हुआ है अभी तो खेल का क्लाइमेक्स आने वाला है उसको देखना और वो जागूकर बोला कि मैं एक बहुत बड़ा योगी भी हूं और मैंने अपने गुरु से योग विद्या भी सीखी है उस योग विद्या का एक बहुत छोटा सा ये मैंने नमूना दिखाया धारणा के द्वारा ही ये शक्ति की प्राप्ति हो जाती है यदि कोई अपने मन में विचार करे कि सर्व ख ब्रह्म हो सब कुछ ब्रह्म है तो आकाश भी ब्रह्म हुआ अब मन की एक विशेषता है कि मन कोई भी रूप धारण कर सकता है उस समय यानी कोई योगी मन में विचार करे कि मैं मन हूं और मन आकाश है मैं आकाश हूं मैं आकाश हूं मैं आकाश हूं मैं आकाश हूं मैं तो वो आकाश हो जाएगा मन आकाश रूप हो जाएगा क्योंकि मन की एक विशेषता है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता है जैसे स्वप्न में हम ही महल बन जाते हैं हम ही पलंग बन जाते हैं हम ही सोने का गिलास बन जाए हम ही सोने के आभूषण बन जाए हम ही सेवक बन जाए तो मन कोई भी रूप धारण कर सकता है इसी का नाम है मनोवृत्ति मन का किसी एक रूप में प्रकट होना वर्तन करना व्यवहार करना वो तो मन ही सेवक का व्यवहार करने लगेगा मन ही राजा का व्यवहार करने लगेगा मन ही पलन का व्यवहार करने लग जाएगा मन ही पंखा आभूषण बन जाएगा तो मन का अनेक रूपों में वर्तन होना व्यवस्थित प्रकट होना मैनिफेस्ट करना एक शब्द में अंग्रेजी में कह नहीं मैनिफेस्ट मन अपने आप को उस रूप में प्रकट करने लगेगा इसी का नाम है मनोवृत्ति तो यदि कोई मनोवृत्ति के द्वारा यह विचार करने लगे कि मैं आकाश रूपी ब्रह्म हूं तो आकाश रूपी ब्रह्म होने पर किसी के मन की बात को वो जान लो ये दूसरे के मन की बात को पहचान जाना यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी धारणा का एक बहुत छोटा सा ये अंश है यदि कोई विचार करे कि मैं वायु हूं और मन यदि वायु के साथ में मिल जाए तो वह कहीं भी छोटी से छोटी वस्तु में प्रवेश करके वह बाहर निकल सकता है आदि आद तो ये शिवद्ध भगवत में वो सारी प्रक्रिया धारणा प्रकरण में सिद्धि प्रकरण में बताई तो उनके द्वारा वो सब कुछ जान जाएगा तो मेरा मैं ये मैंने जो अब ये खेल दिखाया ये तो केवल धारणा का अभी तो यम नियम आसन प्रायाम प्रत्याहार और छठी जो कोटी थी धारणा उस धारणा का ये प्रभाव था अभी तो मेरी दो वस्तुएं बाकी हैं ध्यान और समाधि धारणा ध्यान समाधि अभी अष्टांग योगी पूरा नहीं हुआ है और ऐसा कहकर के वो योगी समाधि में बैठा वो जो रिंग मास्टर था जो प्रधान था उनमें उस जादूगरों की कंपनी का प्रधान जादूगर वो समाधि में बैठा और समाधि में बैठकर के उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और राजा हक्का मक्का है पता नहीं लग रहा है कि ये इसके प्ले का एक भाग है नाटक का एक भाग है कि यथार्थ में हो रहा है इतने में कहीं से हवा आई राख का ढेर हो गया वो तो समाधि में समाधि में बैठा है और समाधि में ही उसने अपने शरीर को भस्म कर दिया धक् धक् करके जल रहा है और राजा समझ नहीं रहा है ये क्या हो रहा है इतने में वायु का एक झोंका आया और उसने राख के ढेर को फुर्रोड़ा दिया सामने स्टेज खाली हो गई इसका मतलब है कि अब अंक पूरा हो गया है एक्ट पूरा हो गया नाटक का ड्रामा का अब राजा मन में विचार करे कुछ देर बैठा कुछ आए कोई पर नो एंट्री अब कोई दोबारा एंट्री हो ही नहीं रही है रंग राजा समझ गया कि अरे ये तो बड़ा बड़ा हुआ अच्छा हमने खेल देखा बिचारी का पूरा परवादी समाप्त तो हो गया किसी को पुरस्कार भी दे तो क्या दे वो ढेर योग्य तो पड़ा कर पड़ा रह रत्नों का उसका कुछ पता ही नहीं है कौन ले है आप तो लड़ने वाले समाप्त तो हो गए वो धन वहीं के वहीं है राजा ने कहा जिसकी चीज है भैया अपने अपनी उठा लो ठीक है सब लोगों ने अपनी अपनी चीज ले ली किसको दें पांच दिन के बाद में राजा एक दिन सभा में बैठा है और इतने में ही प्रतिहारी द्वारपाल एक दूत किसी व्यक्ति को लेकर के सभा में प्रवेश करता है वो दूत राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज ये पत्र मेरे स्वामी ने आपके लिए भेजा है मंत्री जी ने पत्र लिया खोल करके देखा उसमें लिखा हुआ था कि महाराज आधराज के श्री चरणारिंद में जादूगर अपना नाम आपके श्री चरणारिंद में हमारा कोट कोट प्रणाम हम आपकी कृपा से अपने गांव में अपने पुत्र पौत्र परिवार के साथ में खूब आनंद में है आपको शायद ध्यान होगा कि आज से पांच दिन पहले हमने आपको कोई जादू का खेल दिखाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी और जादू का खेल हमने आपको दिखाया था परंतु उस खेल की मर्यादा ऐसी थी कि उसमें हम आपसे कोई पुरस्कार नहीं ले सकते थे उस समय तुरंत कोई पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकती थी, परंतु तो हमारा पुरस्कार अभी ड्यू है <laughs> ये पत्र भाग में भेज रहा हूं आप इसके पास के द्वारा हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में अपना आशीर्वाद और पुरस्कार भेजिए जिससे हम दुखी जन आनंद पूर्वक आपकी कृपा के द्वारा सुखी होकर के रह सके महाराज के श्री चरणानंद में दास का दासानुदास का कोट कोठ प्रणाम राजा आश्चर्य में पड़ गया बोले अरे इसका मतलब वो जीवित है चलो हम तो दुख मान रहे थे कि वो समाप्त तो हो गया वो जीवित है बोलो बिहारी लाल की ये ही लीला यहां पर हुई ये मौसम लीला में श्री विष्णा चकुर्थी जी ने जी गोस्वामी जी ने वर्णन किया कृष्ण संदर्भ में कि एक दिन यादवों के बालक जब प्रभा तीर्थ पर पिंडार तीर्थ पर गए वहां पर श्री नारद आदि सारे ऋषिण तप कर रहे थे बैठे हुए थे सत्संग कर रहे थे ऋषियों ने बालकों को देखा बालक आनंद में खेल रहे हैं और इन बालकों को कुछ उपद्रव सूझा चंचल स्वभाव है बालक को इन्होंने स्त्री का वेश धारण कराया और ऋषियों के पास में जाकर के पूछ रहे हैं ये अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है अच्छे कुल में व्याई है गर्भ धारण किए हुए है जरा सा ये बताओ इसके लाला होगा कि लाली सारे ऋषियों में जाओ जाओ अपने खेलो अलग पता लग रहा है सामुद्रिक लक्षणों से ही पता लग जाए कि कौन सा स्त्री है कौन सा स्वरूप पुरुष है ये तो स्त्री पुरुष का जो शरीर का भेद है वो तो सामुद्रिक लक्षणों से अलग ही पता लग जाता है इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई ज्ञान की या परा की कोई जरूरत नहीं है पैरा साइकोलॉजी की और पैरा नॉलेज उसकी जो पारा नॉलेज उसकी जरूरत नहीं है जाओ जाओ अपना काम करो अरे इन विषयों पर कुछ नहीं आता है ये कुछ नहीं जानते चलो चलो ये तो यूं ही ढाढ़ी लगा करके बैठ गए हैं कुछ अपराध कर दिया ऋषि बोले इधर मैं इसके लाला हो ना लाली तुम्हारे कुल का नाश करने वाला एक लोहे का मूसर होगा और जिस समय कपड़े की पोटरी जो पेट में बांध रखी थी सांब के उसको खोल करके जो देखें उसमें सचमुच एक लोहे का मूसर निकला अब डर रहे हैं कृष्ण से मत कहना द्वारकाधी से मत कहना नहीं तो बहुत पिटाई होगी तेरी ब्राह्मण को तूने ने अपनान किया और कैसे कैसे कर कहना कुछ नहीं जानते कुछ नहीं जानते हैं कृष्ण से नहीं कहना नहीं, नहीं, नहीं, गंभीर बात है कहनी तो चाहिए चुपचाप एकांत में आकर के श्री उग्रसेन महाराज के पास में रोते हुए क्षमा करना जो हुआ सो हुआ बालकपन में हम पे ऐसे खेल हो गया है जो हुआ है सो हुआ है ये मूसर निकला है हा तुमने ऐसा किया कृष्ण कितने नाराज होंगे कृष्ण से मत कहना चुप रहना तुम्हारे और मेरे बीच में ये दो बात रहेगी और श्री उग्रसेन महाराज ने उस लोहे के मूसर को मदद बैठा दी और मदद ने घिसना पत्थर के ऊपर समुद्र के किनारे शुरू किया घिसते घिसते मूसर जरा रह गया इतना सा बचा हुआ रह गया अब वो घिसने में नहीं आए बोले मारे ये तो घिस नहीं रहा है इसका क्या करें जितना करो करके भी, किया, तब भी वो घिसे नहीं समाप्त नहीं हो आकार बदल जाए कहा कूटने से तो और दुखीला। और वो पतला और हो गया चपट्टा हो गया बोले इसको समुद्र में बीच में ले जाकर फेंक दो बीच में फेंका तो वहां किसी मछली ने उस लोहे के टूक को निकाल दिया और वो ही मछली किसी मछुआरे के जाल में आई और जरा ब्याह ने उसी लोहे के टूक को उस मछली के पेट से निकाला और अपने बाढ़ में लगा लिया और उसी वो जो बुरादा फैला था घिसने पर लोहे का वो ही पूरे समुद्र के किनारे नीलो फैल गया है और उससे ऐसी घास उत्पन्न हुई जो घास इतनी कड़ो कठी कठोर कि जब यादवों के आपस में अस्त्र समाप्त हो गए तब वो बर्छी का काम करने लगी उस घास को लेकर के ही वे एक दूसरे को मार करके समाप्त हुए तत्व त यादवों को नहीं मारा गया मारा गया किसको बोले अवतार काल में जो मित्य पर यादव है उनमें जो देवताओं के अंश आए थे उन देवताओं के अंशों को अलग करना था जैसे सांब में स्वामी कार्तिकेय का अंश आया हुआ है जैसे प्रद्युन में श्री कामदेव प्राकृत कामदेव उनका अंश आया हुआ है जैसे श्री बलवान में कहीं जो सदाशिव हैं उनका अंश भी आया हुआ है तो उस मूल स्वरूप को कहीं अलग करना है तो उन अंशों को अलग करने के लिए यह एक खेल हुआ देवताओं के अंश को मूल परकर से कहीं अलग किया गया तो यह अलग करने का अब जब एक साम्ब युद्धभ भूमि में समाप्त हो गया तो साम्य समाप्त नहीं हुआ साम्य तो द्वारका में है और साम में जो स्वामी कार्तिकेय का अंश आया हुआ है वो कार्तिकेय का जाकर के शुभ लोक में अवस्थित हुआ उनको अलग किया अर्जुन में जो इंद्र का अंश है वो इंद्र के स्थान पर पहुंच गया जब उसका मोक्ष होगा तब होगा अभी तो कृष्णो के कृष्ण के संपर्क में आया है जब मोक्ष होगा तो मोक्ष होगा इस प्रकार मऊसल लीला में अर्जुन भी आए अर्जुन बची हुई कृष्ण कांताओं को कुछ कृष्ण कांताओं ने कृष्ण यादवों की स्त्रियों ने तो कूद करके प्राण त्याग कर लिए अग्नि में परंतु तो कुछ जो हैं जो अनुगमन करती हुई विराजमान हुई उनकी बात तो अलग है परंतु तो जो नित्य हैं वे विराजमान थी और उनको अर्जुन लेकर के जब चले सबका संस्कार करने के बाद में अर्जुन जब चले श्री बंजल नाम जी एकमात्र बच गए रास्ते में गोप गांव आए और अर्जुन आश्चर्य में है कि मेरे बोई घोड़ा मेरा बोई गांडीर धनुष मेरे वो ही, ही, ही बाण पंत सारे बाण व्यर्थ हो गए और लठ के बल पर केवल लठिया लेकर के ले गोपों ने इन स्त्रियों को हरण कर लिया उन स्त्रियों की भी जाने कैसी बुद्धि हुई कि वे भी उन के साथ में चली उन्होंने विरोध नहीं किया तो ये गोप तत्व गोप है ही नहीं। ही गोप आए और जो नित्य परकर है उस नित्य परकर को अपने साथ जो नित्य परकर है श्री कृष्ण ही गोप बनकर के आए और उनको अप्रकट लीला में उन्होंने स्थापित कर दिया इस प्रकार मऊसल लीला के रहस्य को श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को सिखाया कि ब्राह्मण के शाप से लेकर के अर्जुन के विमोह तक की और अर्जुन आकर के युधिष्ठिर से कह रहे हैं और तब युधिष्ठिर जा रहे हैं पांडव गण उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है महाप्रयाण कर रहे हैं ये पूरी की पूरी लीला यह मायक है ऐसे रहस्य निरूपण किया अब आगे के प्रकरण में वर्णन करेंगे कि श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की लीला का रहस्य भी क्या है कृष्ण अंतर्धान हुए इसका क्या रहस्य है इस लीला का तो मौसल लीला और कृष्ण लीला कृष्ण अंतर्धान की लीला इनके विषय में श्री सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया और श्री महाप्रभु ने इन लीलाओं का निरूपण किया है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राम हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरी गोविंद जय गिताय गौर हरी बोध जय श्री राधे